दोस्तों सच बताना, आप जिंदगी में कितनी ऐसी चीजों को लेकर परेशान रहते हो, जो असल में मैटर ही नहीं करती। प्रोमोशन नहीं मिला, कोई इंस्टाग्राम पे लाइक नहीं करता, या फिर दोस्त ने मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं किया और आपका मूड ऑफ हो गया। मार्क मैनसन कहता है, हर चीज इम्पोर्टेंट नहीं होत और जितनी ज़्यादा चीज़ों को तुम इम्पोर्टेंस दोगे, उतनी ही तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होगी। ये किताब एक धमाका है उन सब पॉज़िटिव थिंकिंग वाली किताबों के अगेंस्ट, जो कहती हैं बी पॉज़िटिव, बी एक्स्ट्रोडिनरी, सब कुछ अचीव करो वगैरह। क्योंकि असल गेम पॉज़िटिव रहने की नहीं है। असल गेम है सही जगह पर अपनी एनर्जी और फक्स देना। सोचो अगर तुम उन प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना सीखलो जो वैसे भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हैं और सिर्फ उन्हीं बैटल्स को चूज़ करो जो तुम्हारी जिंदगी को मीनिंग देती हैं तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। टेंशन कम होगी, क्लेरिटी बढ़ कभी-कभी कम फक्स देना ही असल सुपर पावर है।